गरिमा है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान होने का अवसर है हिंदू धर्म में राम भगवान हो सकते कृष्ण भगवान हो सकते परशुराम भगवान हो सकते दस अवतार चुक गए फिर कोई उपाय नहीं हिंदू धर्म लोकतांत्रिक नहीं इस्लाम में तो इतनी भी सुविधा नहीं दस आदमी भी भगवान नहीं हो सकते मोहम्मद भी भगवान नहीं मोहम्मद भी केवल संदेश वाहक पैगंबर इस्लाम और भी कम लोकतांत्रिक है भगवान एक तानास है ईसाइत थोड़ी गुंजाइश रखती है मगर ज्यादा नहीं जीसस भगवान है लेकिन वो इकलौते बेटे दूसरा कोई बेटा भगवान का नहीं फिर ये सब बेटे किसके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 तैरते भी नहीं कहीं जाना नहीं जहां नदी ले जाए वहीं जा रहे कहीं ना ले जाए तो भी ठीक कहीं ले जाए तो भी ठीक मझदार में डुबा दे तो वही किनारा ऐसी परम तथाता की जो अवस्था है उसको भगवत्ता कहा है भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण स्वर्णवर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा इन सारी छोटी छोटी कथानक की प्रक्रिया को समझना इनमें छोटे छोटे शब्दों का मूल्य है अचिरवती नदी में चिर नहीं है नदी अचिर है क्षणभंगुर है अचिरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंका और एक सोने की मछली को पकड़ा ऐसे ही तो हम सब मल्लाह और अचिरवती नदी में संसार की क्षण बदलती हुई धारा में जाल फेंके बैठे अपनी अपनी बंसी लटकाए बैठे सब अपनी अपनी मछली पकड़ने बैठे कोई पद की मछली कोई धन की मछली कोई प्रतिष्ठा की कोई यश की कोई प्रसिद्धि की अलग अलग मछलियों के नाम हो मगर अचिरवती नदी के किनारे सभी मल्लाह सभी अपनी बंसी लटकाए जाल फैलाए बैठे मछली फंसे अचिरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंककर एक स्वर्णवर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा और यहां कभी कभी जाल में सोने की मछली फंसती भी है लेकिन हर सोने की मछली के पीछे भयंकर दुर्गंध है धन मिलता भी है ऐसा नहीं कि नहीं मिलता लेकिन धन के पीछे भयंकर दुर्गंध है नानक के जीवन में उल्लेख एक धनपति ने दुनीचंद उसका नाम था नानक को निमंत्रित किया भोजन के लिए नानक समझाने की कोशिश की टालने की कोशिश की लेकिन दुनीचंद पीछे पड़ गया माना नहीं नगर सेठ था प्रतिष्ठा का सवाल था उसका निमंत्रण और कोई न माने अनेक लोग मौजूद थे उनकी मौजूदगी में उसने चरण छू प्रार्थना की थी कल मेरे घर भोजन करें और नानक मना करें दुनिचंद को तकलीफ होने लगी उसने कहा चलना ही होगा उसने सारी प्रतिष्ठा दावों पर लगा दी अपनी उसने कहा जो भी दान करना है करूंगा नानक ने कहा कि दान का सवाल नहीं तुम ले चल के मुझे दुखी हो नहीं मानते तो ठीक चलूंगा वो गए जब दुनिचंद ने उन्हें भोजन परोसा तो उन्होंने उसकी रोटियां हाथ में उठाई और जोर से उन रोटियों को मुठ्ठी में बीचा तो खून की बूंद उन रोटियों से टपकी सैकड़ों लोग देखने इकट्ठे हो गए थे एक तो नानक ने इतना इंकार किया मानते नहीं थे फिर गए हैं और यह भी कहा दुनिचंद को कि मुझे ले जाकर तू पछताएगा मुझे न ले जा सैकड़ों लोगों ने यह देखा कि उन रोटियों से खून की बूंदें टपकी पूछने लगे कि यह क्या है यह कैसे हुआ तो नानक ने कहा इसलिए मैं आना नहीं चाहता था धुनि छंद की धन के पीछे बड़ी दुर्गंध है ये धन शोषण से मिला है। इसके रुपये रुपये में आदमियों का खून है इसलिए मैं आना नहीं चाहता था यहां कभी कभी सोने की मछली फंस भी जाती तो तुम सदा पीछे पाओगे उपद्रो यहां कभी कभी पद मिल भी जाता है एक तो जिंदगी गवाता आदमी अचिरवती नदी के किनारे जाल फैलाए बैठे कभी कभी फंस जाती मछली तब दूसरी बात पता चलती कि मछली फंस जाती देखने में सोने की मालूम पड़ती और भीतर भीतर सब दुर्गंध है और मलमूत्र बड़े से बड़े पद पे पहुंच के लोगों को मिला क्या बहुत से बहुत धन इकट्ठा करके लोगों को मिला क्या पूछो सिकंदर से पूछो बड़े धनपतियों से जितना धन बढ़ता जाता उतनी अपनी दरिद्रता का पता चलता है और जितना पद पे बैठ जाते हैं उतनी अपनी दीनता का पता चलता है ऊपर ऊपर स्वर्ण भीतर भीतर नरक निर्मित हो जाता है अचिरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंककर स्वर्ण वन की अद्भुत मछली को पकड़ा उसके शरीर का रंग स्वर्ण जैसा और उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी शरीर तो स्वर्ण जैसा बहुत बार मिल जाता है तुम भी जानते हो तुम किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो शरीर स्वर्ण जैसा लेकिन जैसे जैसे स्त्री को जानना शुरू करते हो वैसे वैसे पता चलता मुंह से दुर्गंध निकलती तुम किसी सुंदर पुरुष के प्रेम में हो दूर दूर सब ठीक दूर के ढोल दो, सुहावने जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे जीवन में झंझर बढ़नी शुरू होती जैसे जैसे पास से जानते हो वैसे वैसे पता चलता है कि गुलाब तो दूर से दिखते थे झाड़ी कांठों से भरी यहां सुंदरतम देह मिल जाते हैं लेकिन सुंदर आत्माएं कहा और जब तक सुंदर आत्मा न मिले तब तक कहां तृप्ति कैसी तृप्ति लेकिन दूसरों के लिए मत सोचने लगना कि दूसरों के पास स्वर्ण देह और सुंदर आत्मा नहीं अपनी तरफ भी देखना वही गति तुम्हारी ऊपर ऊपर अच्छे लगते ऊपर ऊपर साज श्रृंगार है ऊपर ऊपर शिष्टाचार है लीपा भीतर सब रोग खड़े ऊपर मुस्कुराहटे भीतर घाव ऊपर बड़े सज्जन मालूम पड़ते भीतर जंगली जानवर छिपा है मुख में राम बगल में छी अपने ही जीवन अनुभव से देखोगे तो पालोगे ये बात सच भीतर का भोलापन कहां मिलता भीतर का स्वर्ण कहां मिलता भीतर और बाहर एक हो ऐसा आदमी कहां मिलता है भीतर और बाहर एक ही धुन बजती हो भीतर और बाहर एक ही संगीत हो भीतर और बाहर एक ही सुगंध हो ऐसा आदमी कहां मिलता है? ऐसा आदमी मिल जाए तो उसका संग साथ मत छोड़ना ऐसा आदमी पारस जैसा है उसके साथ लोहा भी सोना हो सकता है लेकिन उसके पास शरीर को ही मत रखना नहीं तो ऊपर ऊपर सोना हो जाओगे उसके पास आत्मा को भी रखना उसके चरणों में श्री मत झुकाना आत्मा को भी झुका देना जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके बाहर भीतर सब एक हो जिसके बाहर भीतर नाद बज रहा हो जिसके बाहर भीतर ओंकार की गूंज उठ रही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 ऊपर ऊपर से भीतर भीतर से अपने को बचाए रखते हो पछताओगे कभी बुरी तरह पछताओगे क्योंकि सत्संग तो भीतर से होना चाहिए देह पास हो या ना हो चलेगा आत्मा पास होनी चाहिए आत्मा से किसी के पास बैठ जाने का नाम ही शिष्यत्व है उस मछली का रंग तो स्वर्ण जैसा किंतु उसके मुख से भयकर दुर्गंध निकलती थी यह कहानी तुम्हारी है यह कहानी सबकी है इन कहानियों को कभी भूल के ऐसा मत सोचना कि ठीक है कथाएं हैं पुराणों की हैं यह कथाएं तुम्हारी हैं ये मनोवैज्ञानिक है यह मनुष्य के मन की कथाएं मल्लाहों ने उसे राजा को दिखाया राजा उसे एक द्रोणी में रखवाकर भगवान के पास ले गया उस समय मछली ने मुख खोला अब तुम थोड़ा सोचना मल्लाह नहीं समझे समझ में आती बात मल्लाहों ने न कभी सोना देखा कैसे समझे लेकिन राजा तो सोने में जीता था राजा को भी दिखाई ना पड़ा यह कि उसकी ही कथा है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 चीन में एक पुराना रिवाज था कि जब किसी कैदी को फांसी देते तो फांसी देने के पहले उसके हाथ में आईना देते कि वो अपनी शकल देख ले बड़ी अजीब परंपरा काहे के लिए कोई आदमी मर रहा है उसे तुम दर्पण दे रहे हो ये एक बहुत प्राचीन परंपरा का हिस्सा था वो परंपरा ये कहती है कि इस आदमी ने जिंदगी भर तो अपना चेहरा नहीं देखा मरने के वक्त तो देख ले कोई अपना चेहरा देखता ही नहीं हम दूसरों में ही उलझे रहते दूसरों की निंदा में दूसरों की आलोचना में कौन गंदा कौन बुरा कौन पापी कौन अनाचारी इसी में बीत जाता समय फुर्सत ये राजा को भी समझ में ना आया ये बात इतनी सीधी साफ थी इसमें उलझन कहां है इसमें रहस्य कहां है राजा को तो समझ में आना चाहिए था कि बाहर मैं सोने का हूं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 लकवा लग गया है तुम्हारी आंखों को बस एक ही तरफ देख पाती अब उनमें गति महता नहीं है लोच नहीं है कि कभी कभी मुड़के अपनी तरफ भी देख लें राजा को भी समझ में ना आया तो बुद्ध के पास ले गया मल्लाए हों कि सम्राट गरीब हो कि अमीर हारे हुए लोग हों की जीते हुए लोग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 अंधे नेता हैं, अंधे अनुयायी हैं अंधे अंधों का मार्गदर्शन कर रहे हैं फिर अगर सभी कुएं में गिर गए हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं इस राजा को क्षमा नहीं किया जा सकता लेकिन उसके बुद्ध के पास जाने में यह सूत्र है कि अंततः सभी को बुद्ध के पास जाना होगा तो ही जीवन का राज खुलेगा किसी बुद्ध पुरुष के चरण गहने होंगे किसी बुद्ध पुरुष की छाया पकड़नी होगी किसी बुद्ध पुरुष के हाथ पकड़ के चलोगे तो ही जीवन के उलझाव सुलझेंगे समस्याएं समाधान में रूपांतरित होंगी तो ही राह मिलेगी जैसे ही मछली को बुद्ध के सामने रखा गया मछली ने मुख खोला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 अचानक फिर देखकर और ध्यान रखना बुद्ध पुरुषों के रूप कितने ही भिन्न हो उनकी देहें कितनी ही भिन्न हो उनके चेहरे कितने ही भिन्न हो उनका भाव एक उनके भीतर की ज्योति एक दिए में भेद हो सकता मिट्टी के दिए कई तरह के बन सकते हैं लेकिन दिए में जो ज्योति जलती, उसका स्वाद एक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 कभी स्वागत करने कभी जूते फेंकने मगर इकट्ठे हमेशा हो जाते हो तुमसे रुका नहीं चाहता वह तुम्हारे प्राण अटके बुद्ध पुरुष गांव में आए भी तो भी तुम शायद ही जाओ क्योंकि बुद्धों से तुम्हारा क्या लेना देना वह तुम्हारी आकांक्षा नहीं है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 और जो आकांक्षाओं से भरा है वो अतृप्ति और अतृप्ति में जलता है तुमने नरक में लपटों में जलने की बात सुनी है वो नरक कहीं और नहीं है वो तुम्हारी आकांक्षाओं का नरक है जिसमें तुम अभी जल रहे हो इस भूल में मत पड़ना कि नर्क जाओगी। तुम नरक में जाओगे तुम नरक में हो नरक में होने का अर्थ इतना ही होता है तुम्हारा मन वासना की लपटों से भरा है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 कैसे होगा बुद्ध मछली नहीं पकड़ते मछलियां बुद्ध नहीं खोजती यह मिलना होता कहां मगर यह मिलना हुआ है वो जो बीजा रोपण हुआ था अधूरा अधूरा हुआ था यद्यपि वो आज भी फल आ रहा है किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठने से जो थोड़ी सी भी श्वास तुमने ली है उसकी हवा की वो जन्म जन्मों तक तुम्हें साथ देंगी अपूर्व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 खाली के खाली लौटाओगे पूछा भनते भगवान क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा किंतु मुख से दुर्गंध निकलती भनते भगवान का ही संक्षिप्त रूपांतरण अति प्रेम में बनते कहा जाता भगवान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 उतरने लगे उस मछली के अतीत में परत परत खोलने लगे होंगे उसकी अतीत स्मृतियों का जाल कुछ खोता नहीं तुम अपने सारे अतीत को लिए बैठे हो तुम्हें पता ना हो लेकिन जिसके हाथ में रोशनी है वो तुम्हारे भीतर देख सकता है तुम्हारी अचेतन परतों में जा सकता वो देख सकता है पहले तुम कहां थे क्या थे कैसे थे क्या किया कैसे यहां आए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 ये गरीब प्राण ये गरीब आत्मा चूक गई ऐसा अपूर्व साथ कैसे चुग गया तो महाकरुणा है उनके हृदय में बड़ी देर तक चुप रहने के बाद वे बोले महाराज यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं इसके पीछे छिपा लंबा इतिहास है हर एक के पीछे छिपा लंबा इतिहास है कोई भी यहां नया नहीं तुम सब बड़े प्राचीन यात्री